अध्याय दस वर्ष बीतते गए मौसम आए और चले गए छोटे जानवरों की जिंदगी यूं ही भागती रही एक समय आया जब क्लोवर बेंजामिन मोसेस काला कौवा और सुअरों के अलावा किसी को विद्रोह से पहले वाले दिन याद नहीं थे म्यूरियल मर चुकी थी ब्लूबेल जेसी और पिंचर मर चुके थे जोन्स भी मर चुका था उसकी मृत्यु देश के दूसरे कोने में एक शराबियों के घर में हुई थी स्नोबॉल को भुलाया जा चुका था बॉक्सर भी भूला बिसरा था अलावा उनको छोड़कर जो उसको जानते थे क्लोवर अब एक मोटी घोड़ी थी जिसके जोड़ों में कड़ापन आ गया था और उसकी हमेशा लाल और पनीली आंखों में धुंधलापन का प्रभाव आ रहा था उसकी उम्र सेवानिवृत्ति से दो वर्ष ज्यादा हो गई थी किंतु यह सच था कि आज तक कोई जानवर सेवानिवृत्त नहीं हुआ था उम्र दराज जानवरों के लिए बागवान का एक कोना रखने वाली बात कब से बंद हो गई थी नेपोलियन अब चौबीस स्टोन का प्रौढ़ सुअर हो गया था स्क्वीलर इतना मोटा हो चुका था कि वह बड़ी मुश्किल से आंखों से देख पाता था बूढ़ा बेंजामिन ही पहले के जैसा था केवल उसकी थूथन थोड़ी सफेद हो गई थी बॉक्सर की मृत्यु के बाद से वह ज्यादा दुखी और चिड़चिड़ा हो गया था अब फार्म में और ज्यादा जानवर थे हालांकि बढ़ोतरी इतनी ज्यादा नहीं थी जितना पहले वर्षों में उम्मीद की गई थी काफी जानवर पैदा हुए थे जिनके लिए विद्रोह सिर्फ एक धुंधली सी परंपरा थी जिसे मौखिक रूप से एक दूसरे से जाना गया था और अन्य जानवरों को खरीदा गया था जो बात उनके आने से पहले कभी सुनी नहीं गई थी क्लोवर के अलावा अब फार्म में और तीन घोड़े थे वे सुडौल ईमानदार जानवर थे स्वेच्छा से काम करने वाले श्रमिक और अच्छे दोस्त लेकिन बहुत बेवकूफ थे कोई भी घोड़ा वर्णमाला के बी अक्षर से आगे पढ़ने के योग्य नहीं था उन्होंने वह सब स्वीकार किया जो उन्हें विद्रोह के बारे में बताया गया और पशुता के सिद्धांत के बारे में विशेषकर क्लोवर द्वारा जिसका वह संतान की तरह सम्मान करते थे लेकिन इसमें संदेह था कि उन्हें यह सब कुछ समझ में आया था कि नहीं फार्म अब ज्यादा संपन्न था और बेहतर ढंग से संयोजित था अब उसमें दो मैदान और शामिल हो गए थे जिन्हें मिस्टर पिलकिंगटन से खरीदा गया था पवन चक्की आखिरकार सफलतापूर्वक बन गई थी और फार्म के पास अपनी गाहने भूसी निकालने की मशीन फूस उठाने वाला उपकरण था और कुछ नई इमारतें इसमें जुड़ गई थीं। विम्पर ने अपने लिए कुत्ता गाड़ी खरीदी थी हालांकि पवन चक्की को बिजली ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रयोग में नहीं लाया गया इसकी जगह इससे मक्का पीसा जाता और जिससे अच्छा धन लाभ होता था जानवर फिर दूसरी पवन चक्की निर्माण के लिए फिर कड़ी मेहनत कर रहे थे क्योंकि इसके लिए भी उनसे यही कहा गया कि जब वह पूरा होगा तब उसमें डायनामो लगाया जाएगा लेकिन स्नोबॉल ने जानवरों को जो सुख भोग के सपने दिखाए थे बाड़े में बिजली की रोशनी ठंडा व गर्म पानी और हफ्ते में तीन दिन काम इनके बारे में अब कोई बात नहीं होती थी नेपोलियन ने ऐसे विचारों की निंदा करते हुए कहा कि ये पशुता के सिद्धांतों के विरुद्ध है उसने कहा सबसे सच्ची खुशी मेहनत से काम करने और कंजूसी से रहने में है पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि बिना व्यक्तिगत रूप से जानवरों के धनी हुए सिवाय सुअरों और कुत्तों के फार्म तो संपन्न हो गया था शायद आंशिक रूप से क्योंकि वहां इतने ज्यादा सुअर और कुत्ते थे ऐसा नहीं था कि अपनी तरफ से वे काम नहीं करते थे जैसा कि स्क्वीलर कभी कहते नहीं थकता था कि फार्म के निरीक्षण और संगठन में सैकड़ों काम रहते हैं ज्यादातर काम इस तरह के होते हैं जिन्हें बाकी जानवर इतने अज्ञानी हैं कि समझ ही नहीं सकते उदाहरण के लिए स्कूलर ने कहा कि सुवरों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उन रहस्यमयी वस्तुओं पर जिन्हें फाइल रिपोर्ट आख्या मिनट्स, कार्यवृत्त और मेमोरेंडा या ज्ञापन कहते हैं यह सब बड़े कागज के टुकड़े यानी चादर होते हैं जिसके ऊपर लिखा जाता है और जब सब कागज लिखाई से भर जाते हैं तब उनको अंगीठी में जला दिया जाता है यह फार्म के लिए महत्वपूर्ण कार्य है स्कूलर ने कहा लेकिन फिर भी ना सुअर और ना ही कुत्तों ने कभी भी अपनी मेहनत से खाना पैदा किया और वे वहां बहुत सारे थे और उनकी खुराक भी हमेशा अच्छी रही थी जहां तक दूसरों की बात है उनकी जिंदगी जहां तक वे जानते थे वैसी थी जैसा हमेशा से रही थी वे अक्सर भूके रहते वे फूस में सोते वे पोखर से पानी पीते खेतों में कड़ा परिश्रम करते सर्दी में ठंड से परेशान होते और गर्मियों में मक्खियों से कभी कभी बूढ़े अपनी याददाश्त खंगालते यह निश्चित करने के लिए कि विद्रोह के शुरुआती दिनों में जब जोन्स का निष्कासन हुआ था तब वस्तुएं क्या आज से बेहतर थीं या बदतर वे याद न कर सके उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जिससे वे अपनी आज की जिंदगी से तुलना कर सकें उनके पास कुछ ऐसा आधार नहीं था सिवाय स्कूलर की आंकड़ों की सूची के जो दिखा सके कि सब कुछ अच्छा और अच्छा हो रहा है जानवरों ने पाया कि समस्या असाध्य है हर हालत में अब उनके पास इन सब चीजों पर अंदाज लगाने के लिए समय भी बहुत कम रहता था केवल बूढ़े बेंजामिन ने अपनी जिंदगी के हर पल को बारीकी से याद होने का दावा किया और जानता है कि चीजें कभी भी ना ही ज्यादा बेहतर या ज्यादा बदतर थीं सिवाय भुखमरी कष्ट और निराशावाद के इसलिए उसने कहा यह सब कभी ना बदलने वाला जिंदगी का नियम है फिर भी जानवरों ने उम्मीद नहीं छोड़ी ऊपर से उन्होंने एक क्षण के लिए भी अपना सम्मान भाव और पशु फार्म का सदस्य होने वाले विशेषाधिकार को नहीं खोया पूरे देश में पूरे इंग्लैंड में पशु फार्म अभी भी इकलौता फार्म था जिसका स्वामित्व और संचालन जानवरों के पास था उनमें से एक भी नहीं छोटे शावक भी नहीं नवागंतुक भी नहीं जो दस और बीस मील दूर के फार्मों से आए थे जो इस बात पर हमेशा आश्चर्य ना करते हों और जब जब उन्होंने बंदूक की गूंज सुनी और ध्वजदंड पर हरे झंडे को लहराते देखा तो गर्व से उनका दिल ना भर गया हो और बातें हमेशा पुराने ओजपूर्ण दिनों की तरफ मुड़ जातीं। जोंस का निष्कासन सात आदेशों का लिखना महान युद्ध जिसमें इंसानी आक्रमणकारियों को पराजित कर दिया गया था किसी भी पुराने सपने का त्याग नहीं किया गया था जानवरों का गणतंत्र जो मेजर ने पहले ही बता दिया था जब इंग्लैंड के हरे भरे मैदानों पर आदमियों के पैर कभी नहीं पड़ेंगे अभी भी उसमें उनका विश्वास था एक दिन वह आएगा शायद जल्दी नहीं होगा शायद आज के जानवर की जिंदगी में नहीं लेकिन फिर भी आएगा इंग्लैंड के पशुओ की धुन शायद आज भी छिपकर इधर उधर गुनगुनाई जाती है जो भी हो ये सच है कि फार्म का हर जानवर इसे जानता है हालांकि कोई जानवर इसे जोर से गाने की हिम्मत नहीं रखता माना कि उनकी जिंदगी कठिन है और उनकी हर इच्छा पूरी नहीं हुई हो लेकिन उन्हें पता है कि वे दूसरे जानवरों की तरह नहीं है अगर वे भूखे रहते हैं तो इसलिए नहीं कि उन्हें निर्दयी मनुष्यों को खिलाना अगर वे ज्यादा मेहनत करते हैं तो कम से कम वे अपने लिए काम करते हैं उनमें से कोई भी दो पैरों पर नहीं चलता कोई जानवर दूसरे जानवर को मालिक नहीं कहता सब जानवर बराबर हैं ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में एक दिन स्क्वीलर ने भेड़ों को आदेश दिया कि वे उसके पीछे आएं और उन्हें बेकार पड़े मैदान की ओर ले गया जो फार्म के दूसरे छोर पर था पूरे दिन भेड़ों ने वहां स्क्वीलर की निगरानी में पत्ते पलटते बिताया शाम को वह अकेला फार्म हाउस आया लेकिन चूंकि मौसम गर्म था उसने भेड़ों को वहीं रहने को कहा अंत में एक हफ्ते तक वे वह वहीं रहीं और उस दौरान दूसरे जानवरों ने उन्हें नहीं देखा दिन में ज्यादातर वक्त स्क्वीलर उनके पास ही रहता उसने कहा कि वह उनको एक नया गीत गाना सिखा रहा है इसके लिए उसे निजता की आवश्यकता है यह बात भेड़ों के वापस फार्म हाउस लौटने के बाद की है जब एक खुशनुमा शाम को जानवर अपना काम करके वापस फार्म के घरों की तरफ आ रहे थे प्रांगण की ओर से घोड़े की डरी हुई हिनहिनाहट सुनाई दी चौंक जानवर रास्ते में रुक गए यह क्लोवर की आवाज थी वह फिर हिनहिनाई और सब जानवर दौड़ने लगे और तेजी से प्रांगण में पहुंचे तब उन्होंने देखा जो क्लोवर ने देखा था सुअर अपने पीछे के दो पैरों पर चल रहे थे हां वह स्क्वीलर था थोड़े अटपटे ढंग से जैसे इस मुद्रा में अपने भारी भरकम शरीर को संभालने का अभ्यास ना हो लेकिन पूर्ण संतुलन के साथ वह प्रांगण में चहलकदमी कर रहा था और एक पल के बाद फार्महाउस के दरवाजे से सुअरों की एक लंबी कतार निकली सब अपने पिछले पैरों पर चल रहे थे कुछ ने दूसरों से ज्यादा अच्छा किया एक या दो थोड़े अस्थिर थे और लग रहा था जैसे वे एक छड़ी का सहारा चाह रहे हों लेकिन उनमें से हरेक ने सफलतापूर्वक प्रांगण का चक्कर लगाया अंततः वहां कुत्तों का जबरदस्त भौंकना शुरू हुआ और एक तीखे सुर में काले मुर्गों ने बांग दी और फिर नेपोलियन खुद चलता हुआ आया शाही ढंग से सीधा खड़ा हुआ अपनी दम्भी निगाहें इधर उधर डालता हुआ और उसके कुत्ते उसके चारों ओर घूम रहे थे उसने अपने आगे के पंजों में चाबुक पकड़ा हुआ था वहां एक मौत का सन्नाटा था स्तंभित भयभीत सिमटे हुए इकट्ठा हुए जानवर देखते रहे प्रांगण में सुअरों की लंबी कतार का धीरे धीरे चलना ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया उल्टी पुल्टी हो गई है फिर ऐसा समय आया जब पहला सदमा समाप्त हुआ और सब कुछ के बाद उन कुत्तों के डर के बाद भी जो वर्षों से आदत बन चुकी थी कि शिकायत कभी ना करना कभी ना कोई नुक्स निकालना चाहे जो कुछ भी हो जाए उन्होंने कुछ शब्द शायद विरोध के बोले लेकिन बस उसी वक्त भेड़ों ने ऊंचे स्वर में गाना शुरू कर दिया चार पैर अच्छे दो पैर बेहतर चार पैर अच्छे दो पैर बेहतर चार पैर अच्छे दो तो पैर बेहतर बिना रुकावट के यह पांच मिनट तक चला जब तक भेड़ चुप हुई विरोध करने का मौका चला गया था क्योंकि सुअर फार्म हाउस के अंदर चले गए थे बेंजामिन ने अपने कंधे पर किसी की नाक की रगड़ महसूस की उसने पलटकर देखा वह क्लोवर थी उसकी आंखें और धुंधली और फीकी लग रही थीं बिना कुछ कहे उसने उनके बालों को धीमे से खींचते हुए उसे खलीहान के एक कोने में ले गई जहां सात आदेश लिखे हुए थे कुछ समय के लिए खड़े होकर दोनों सफेद अक्षरों से लिखी गई उस दीवार को देखते रहे मेरी आंखों की रोशनी अब जवाब दे रही है उसने अंत में कहा जब मैं छोटी थी तब भी मैं पढ़ नहीं पाती थी कि वहां क्या लिखा है लेकिन अब मुझे दीवार अलग सी लग रही है क्या सात आदेश वही हैं जो पहले हुआ करते थे बेंजामिन पहली बार बेंजामिन ने अपना नियम तोड़ा और उसने पढ़ा जो दीवार पर लिखा हुआ था सब जानवर समान हैं लेकिन कुछ जानवर बाकी से ज्यादा समान हैं इसके बाद यह अजीब नहीं लगा जब दूसरे दिन फार्म में काम का निरीक्षण करने के लिए सुअर अपने पंजों में चाबुक के साथ आए यह आश्चर्य नहीं लगा कि सुअरों ने अपने लिए बेतार वाला यंत्र खरीदा था और अब दूरभाष स्थापित करने की तैयारी हो रही थी उन्होंने जॉन बुल टिटबिट्स और डेली मिरर मंगाना शुरू कर दिया था यह देखकर भी आश्चर्य नहीं लगा कि फार्म हाउस के बाग में नेपोलियन सिगार मुंह में पकड़े टहल रहा था नहीं तब भी नहीं जब सुअरों ने अलमारी से जोन्स के कपड़े निकालकर पहनना शुरू किया नपोलियन खुद काला कोट और मोहक घुड़सवारी की पोशाक पहने और पैरों में चमड़े की लेगिंग पहने दिखता जबकि उसकी प्रिय सुअरियां लहरियादार रेशम की पोशाक में होती जो कभी मिसिज जोन्स इतवार को पहना करती थीं एक हफ्ते बाद दिन में कई कुत्ता गाड़ियां फार्म तक आई पड़ोसी किसानों के प्रतिनिधि मंडल को मुआयना करने के लिए न्योता दिया गया था उनको पूरा फार्म दिखाया गया और उन्होंने जो देखा उसकी खूब सराहना की विशेषकर पवन चक्की की जानवर कद्दू की छटाई कर रहे थे वे मेहनत से काम कर रहे थे और शायद ही जमीन की ओर से उन्होंने अपना मुख ऊपर किए हों पता नहीं था कि वे किससे ज्यादा डरे हुए थे सुअरों से या फिर मनुष्य आगंतुकों से उस शाम फार्म हाउस से जोर के ठहाकों की और गाने की आवाजें आ रही थीं और अचानक मिली जुली बोली की आवाज पर जानवर जिज्ञासा से व्यथित हो गए वहां क्या हो रहा होगा जबकि अब पहली बार जानवर और मनुष्य जाति समान स्तर पर मेलजोल कर रहे थे एक मत होकर वे साथ साथ चुपचाप फार्म हाउस के बाग की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे फाटक के पास वे रुके आगे बढ़ने के लिए थोड़ा डरे हुए थे लेकिन क्लोवर उन्हें अंदर ले गई वे दबे पांव घर तक पहुंचे और जानवर जो लंबे थे उन्होंने भोजन कक्ष की खिड़की से अंदर झांका। वहां लंबे मेज पर चारों तरफ आधा दर्जन किसान और आधा दर्जन विशिष्ट सुअर बैठे थे नेपोलियन खुद सम्मान केंद्र वाले आसन जो मेज के शीर्ष पर था पर बैठा हुआ था लोग ताश के खेल का आनंद ले रहे थे लेकिन वे थोड़ी देर के लिए रुके जरूर मध्यपान के समय शुभकामनाएं देने के लिए एक बड़ी सुराही को लोगों के बीच घुमाया जा रहा था और प्यालियों में मदिरा भरी जा रही थी किसी ने नहीं देखा उन आश्चर्य से भरे जानवरों के चेहरों को जो खिड़की से उन्हें देख रहे थे फॉक्सवुड का मिस्टर पिलकिंगटन खड़ा हो गया था उसके हाथ में प्याली थी उसने कहा एक पल में मैं उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं देने के लिए कहूंगा लेकिन वह करने से पहले मैं सोचता हूं कि मेरे ऊपर कुछ कहने की जिम्मेदारी है उसने कहा मेरे लिए यह संतोष की बात है अवश्य ही बाकी जनगण के लिए भी होगी कि सालों का अविश्वास व गलतफहमी आज समाप्त हो गई है ऐसा समय भी था ऐसा नहीं कि वह या अन्य उपस्थित व्यक्ति ने ऐसा भाव साझा किया हो लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इंसानी पड़ोसियों द्वारा पशु फार्म के सम्मानिया मालिक को वह इसे शत्रुता नहीं कहेगा लेकिन शायद उन्हें थोड़े संदेह से देखा जाता था इस बीच दुर्भाग्यपूर्ण कांड घटित हुए गलत समझ वाले विचार फैले हुए थे यह समझा जा रहा था कि जानवरों द्वारा स्वामित्व और संचालित कार्य अस्वाभाविक है और वह पड़ोसियों को बेचैन कर देगा ज्यादातर किसानों ने बिना जांच पड़ताल के यह मान लिया कि ऐसे फार्म में दुराचार और अनुशासनहीनता व्याप्त होगी वह थोड़ा घबराए हुए थे कि इसका असर उनके अपने जानवरों और कर्मचारियों पर कैसा पड़ेगा लेकिन अब सब संदेह दूर हो गए हैं आज उन्होंने और उनके साथियों ने पशु फार्म की सैर की है और उसका कोना कोना अपनी आंखों से देखा है और उन्होंने क्या पाया न सिर्फ सबसे आधुनिक प्रणाली अपितु एक अनुशासन और सुव्यवस्था जो सब किसानों के लिए एक अच्छा उदाहरण होना चाहिए उसे विश्वास है कि वह सही था यह कहने में कि पशुफार्म के छोटे जानवर ज्यादा परिश्रम करते हैं और दूसरे जानवरों की अपेक्षा कम भोजन पाते हैं निश्चित ही उन्होंने और उनके साथियों ने आज कई ऐसी विशेषताएं देखी हैं जो वे अपने यहां तुरंत लागू करना चाहेंगे उसने कहा वह अपनी टिप्पणी समाप्त करेगा एक बार फिर यह जोर देकर कि मित्रता का भाव जो होना भी चाहिए पशु फार्म और पड़ोसी फार्म के बीच सूअर और इंसानों के बीच आपसी हितों में तकरार होने की कोई आवश्यकता नहीं है उनके संघर्ष और उनकी कठिनाइयां एक हैं क्या श्रम की समस्या सब जगह एक जैसी नहीं है यहां यह साफ हो गया कि मिस्टर पिल्किंगटन अभी अपने साथियों पर हास्यास्पद कटाक्ष मारने वाले हैं लेकिन एक पल के लिए वह आनंद से इतना भर गया कि कुछ बोल ही न सका काफी दम घुटने के बाद जिस दौरान उसकी थोड़ियां बैंगनी पड़ गई थीं, वह सामान्य होकर बोला अगर तुम्हें अपने छोटे जानवरों के साथ रहना है तो हमें अपने निम्न वर्ग के लोगों के साथ इस कथन से मेज पर ठहाका गूंज उठा और मिस्टर पिलकिंगटन ने फिर से सुअरों को बधाई दी जानवरों की कम खुराक लंबे काम का समय और आम रूप से उन्हें सिर ना चढ़ाने की प्रथा पर जो उसने पशुफार्म में देखा था उसने अंत में कहा और अब वह लोगों से अनुरोध करेगा कि वे पैरों पर खड़े हो जाएं और निश्चित कर लें कि उनके ग्लास भरे हों सजनों उसने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं पशु फार्म की समृद्धि के लिए वहां उत्साहवर्धक वाहवाही हुई और पैर पटकना हुआ नेपोलियन इतना कृतज्ञ हुआ कि अपनी जगह को छोड़कर मेज के दूसरी ओर आकर पिलकिंगटन की प्याली से प्याली मिलाकर फिर उसे पीकर खाली किया जब वाहवाही समाप्त हुई तब नेपोलियन जो अपने पैरों पर खड़ा था उसने इशारा किया कि उसे भी कुछ बोलना है नेपोलियन के बाकी भाषण की तरह वह छोटा और विषयानुकूल था वह बोला वह भी खुश है कि नासमझी का दौर खत्म हो गया है काफी समय से किसी कपटी शत्रु द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि उसका और उसके साथियों का अपने पड़ोसियों के प्रति नजरिया कुछ विध्वंसकारी और क्रांतिकारी रहा था उन पर पास के पड़ोसी फार्म में जानवरों के बीच विद्रोह फैलाने का आरोप भी लगा था यह सब कुछ सच्चाई से कोसों दूर था उनका एकमात्र उद्देश्य और इच्छा अब और पहले भी यही थी कि वे आपस में शांतिपूर्वक रहें और उनके अपने पड़ोसियों से अच्छे व्यापारिक संबंध हों यह फार्म जिस पर नियंत्रण करने का अवसर उसको मिला है इस पर उसे गर्व है उसने आगे कहा वह एक सहकारी उद्योग है इसके स्वामित्व विलेख जो उसके आधिपत्य में हैं, उस पर संयुक्त रूप से सुअरों का मालिकाना हक है उसने कहा वह विश्वास नहीं करता कि पुराने संदेह अभी भी होंगे लेकिन हाल ही में फार्म के नियमित कार्यो में परिवर्तन हुए हैं जो कि आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होंगे पहले फार्म के जानवर एक बेवकूफी वाली प्रथा अपनाते थे जिसमें वे एक दूसरे को दोस्त या कॉमरेड कहकर संबोधित करते थे इसको बंद करना था एक और विचित्र रिवाज था जिसकी उत्पत्ति अज्ञात थी हर इतवार की सुबह को बगीचे में दंड के ऊपर कंकाल गढ़े सुअर की खोपड़ी के पास कदमताल होता है यह भी बंद किया जाएगा और कंकाल को भी दफना दिया जाएगा उसके आगंतुकों ने यह भी देखा होगा कि ध्वज दंड के ऊपर हरे रंग का झंडा लहराता है ऐसा है तो उन्होंने यह भी देखा होगा कि इसमें सफेद रंग से पहले जो खुर और सींग बने थे अब उनको हटा दिया गया है अब से सिर्फ हरे रंग का सादा झंडा होगा उसने कहा मिस्टर पिलकिंगटन के उम्दा और मित्रवत भाषण से उसको एक ही शिकायत है मिस्टर पिलकिंगटन ने पूरे वक्त पशु फार्म कहकर संबोधन किया है उनको निसंदेह पता नहीं होगा कि वह यानी नेपोलियन आज पहली बार घोषित कर रहा है कि पशु फार्म नाम को हटाया जा रहा है आज के बाद से इस फार्म को मैनर फार्म से जाना जाएगा क्योंकि उसका विश्वास है कि यही उसका सही और मौलिक नाम है सज्जनों, नेपोलियन ने भाषण समाप्त करते हुए कहा मैं भी आपको वही पहले जैसी शुभकामनाएं दूंगा परंतु दूसरे ढंग से ग्लास को ऊपर तक भर लें सज्जनों, यह है मेरी शुभकामनाएं मैनरफार्म की समृद्धि के लिए वहां पहले की तरह फिर दिल से वाहवाई हुई और आखिरी दम तक प्यालियां खाली की गई लेकिन जिस प्रकार बाहर से जानवर ये दृश्य देख रहे थे उनको लगा कि वहां कुछ अजीब सा घट रहा था वह क्या था जिसने सुअरों का चेहरा बदल दिया था क्लोवर की बूढ़ी धुंधली आंखें एक चेहरे से दूसरे चेहरे पर घूम रही थीं। किसी की पांच ठुडियां थीं, किसी की चार किसी की तीन लेकिन क्या था जो पिघलता और बदलता सा लग रहा था तभी तालियों का शोरगुल बंद हुआ लोगों ने ताश उठा लिए और अपने खेल को आगे बढ़ाया जो कुछ समय के लिए रुक गया था और फिर जानवर चुपचाप वहां से चले गए लेकिन वे अभी 20 गज दूर भी नहीं गए थे तभी वे रुक गए फार्म हाउस से स्वरों का कोलहाल सुनाई पड़ा वे वापस दौड़े और खिड़की से फिर झांका हां वहां एक हिंसक लड़ाई चल रही थी एक दूसरे पर चीखना मेज पलटना तेज संदेहपूर्ण निगाहें गुस्से से नकारना मुसीबत का स्रोत लग रहा था कि नेपोलियन और मिस्टर पिलकिंगटन दोनों ने एक साथ ही हुकुम का इक्का चला था बारह आवाजें गुस्से से चिल्ला रही थीं और वे सब एक जैसी थीं। कोई प्रश्न नहीं अब सुअरों के चेहरे को क्या हुआ था बाहर खड़े प्राणियों ने सुअर से आदमी और आदमी से सुअर की ओर देखा और फिर से सुअर से आदमी की ओर लेकिन अब यह कहना असंभव था कि कौन कौन था नवंबर उन्नीस से फरवरी उन्नीस